एक दिन विनोबा ने कहा माँ तुम बोलती हो कि सब में भगवान है व्यवहार करना चाहिए पक्षपात नहीं करना चाहिए लेकिन मेरी माँ तुम खुद ही पक्षपात करती हो रोटी बच जाती है तो बासी रोटी मुझे देती हो खुद खाती हो फिर बचती है तो मुझे देती हो लेकिन इस विद्यार्थी के लिए कभी बासी रोटी तुमने नहीं परोसी इसके लिए गर्मा बनाती हो तो मेरे को अपने को तू बासी रोटी खिलाती मेरे को बासी खिला देती लेकिन उसके लिए ताजी बनाती तो पक्षपात नहीं तो क्या है अब भारत की नारी ने जो जवाब दिया महाराज रखुनाई देवी कहती है देवी नहीं तो और क्या है कहां है मोह जिसको अहंकार नहीं फांका नहीं उसको मोह नहीं और जिसको फांका है उसका मोह जा नहीं सकता अहंकार में ही सब दोष रहते हैं मोह काम क्रोध लोभ भय चिंता ये सारे दुर्गुण अहंकार में रहते हैं अहंकार को तो दूसरी भाषा में फाका भी बोलते हैं ब्लड में भी होता है फाका गुरु छूटे तो छूटे फाका न छूटे समाज छूटे तो छूटे फाका न छूटे कुल बर्बाद हो जाए तो हो जाए लेकिन फाका बर्बाद न हो ऐसे लोग रावण जैसे कंस जैसे कुल बर्बाद कर दिया लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा इसी का नाम है प्रगाढ़ मोह प्रगाढ़ अहंकार रावण को कितना चांसेज मिला था राम जी के तरफ से कंस को कृष्ण के तरफ से कोई बताया थोड़े गया था लेकिन कृष्ण का फाका कंस का फाका रावण का फाका कुलों को बर्बाद कर दिया ऐसे दादाजी के फाके ने भी कुल को बर्बाद कर दिया जो दादागिरी है मन की उसको बचाने के लिए देवी संपदा पुस्तक साधक को अच्छी तरह से आत्मसात करना चाहिए खैर रखुनाई कहती है कि बेटा मुझ में पक्षपात है और पक्षपात कैसा है कि खुद बासी खाती बेटे को बासी खिलाती और अतिथि जो गरीब अनाथ बच्चा घर में उसको ताजी रोटी देती बोले मुझे अतिथि रूप में इस बालक में तो भगवान देखते हैं लेकिन तू तो अभी बेटा देखता है जब जिस दिन तेरे में भी भगवान देखेगा तो तेरे को भी ताजी रोटी <laughs> तेरे में अपना बेटापन दिखता है दूसरे के बेटे आश्रम में आकर समर्पित हो जाते हैं हम लोग बोलते हा हा हा बराबर हम तो आज सेवा नहीं करते चलो फलाना ने बदली करी दो फलाना ने हटावी ने नौकर मुकी दो लेकिन अपना बेटा जब आश्रम में आता है तो कैमे मोह नहीं तो और क्या है किसी का बेटा साधु बनता है तो आप शिष्य बनकर हाथ जोड़कर हाजिर हो जाते हैं लेकिन आपका बेटा साधु बनता है तो कोने में रोते हैं या तो ट्राई करते हैं कि बेटा वापस आ जाए ये मोह नहीं तो क्या है जयराम जी बोलना पड़ेगा मोह सकल व्याधीन कर मूला मोह सब व्याधियों का मूल है भैया किसी का बेटा साधु बनता है तो हम उसके चरण छूते हैं प्रणाम करते हैं और अपना बेटा जब साधु बनने को जाता है तो माँ बाप रोता है कि मारो भागी अमेरिका जाता और लेडियो के चमड़े चाट और गंदी योनिया चाटता है उस वक्त तो अखबार में नाम कि मारो बेटो अमेरिका गयो पी लेडियो हाथों करे लेडाओ हाथ भंडवा जती युवती शु करे ई बदा हम छता है अमेरिका मारो लेडोन लेडी है ये मोह नहीं तो और क्या है कितनी बेवकूफी है कितना पाश्चात्य अंधा अनुकरण है डिस्को करना, पीना, बदलना, ये गंदगी आ रही, उसका तो कोई चिंतन नहीं कोई बचाव की बात नहीं लेकिन कोई कथा में सत्संग में जाता है कोई युवान ज्योति के अरे अभी तुम्हारी उम्र सत्संग में थोड़े तुम तो अभी तुम हमारे जैसा अपने आप को घिस डालो सत्यानाश कर दो फिर जाना नारायण ये मोह नहीं तो क्या है उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला उपजे पुनिभाव शूला जहां सुख नहीं है अमरता नहीं है दोखाई दोखा है वहां सुख अमरता और हा, हा, सदा हम हा, हा, बने रहें ये जो मान्यता है मन की जहां सुख है मुक्ति है अमरता है वहां के लिए समय नहीं है वहां का इतना आदर नहीं जो प्रेम भगवान को करना चाहिए जो प्रेम जो समय मुक्ति के लिए लगाना चाहिए वो समय और प्रेम हम बंधन के लिए लगा रहे ऐसा नहीं कि रोटी नहीं मिलती खाने को रोटी तो क्या एक आदमी कमाता सौ खाते थे अभी तो लेडी भी कमाती लेडा भी कमाता फिर भी परेशानी जाती नहीं मुसीबतें जाती नहीं आज का आदमी ईट चूना जुटाने में अथवा नाह आटा दाल जुटाने में ही अपने को खपा देता है और थोड़ा समय बचा तो राग की बातें या द्वेश की बातें चिंतन करके अपना माइंड बेच देता है जीवन राग द्वेष के चिंतन में या आटा दाल जुटाने में ही नष्ट नहीं करना है जीवन का बहुमूल्यवान उपयोग करना है कि अति उत्तम से उत्तम जो अपने हृदय में आनंद का खजाना है चैतन्य का प्रसाद है और जीवात्मा परमात्मा का सतत वो सोर्स जो है उसको पाकर जीते जी मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य है बचपन में युवानी में ऐसा संग नहीं मिला और फिर ऐसा कभी संग मिलता है हम गुरु वाले हो जाते हैं लेकिन गुरु के नहीं होते होते मन के हैं अपने मन को अच्छा लगा कुछ तो ऐसे बेवकूफ भी लोग हैं कि हम गुरु के द्वार पे जाते हैं तो हमारे लिए जरा हम जैसे आदमी हैं ऐसा हमारे लिए व्यवस्था सुव्यस्था नहीं होती ध्यान से सुने ऐसे बेवकूफ लोग उन बेवकूफों को याद रखना चाहिए कि गुरु के द्वार पर राजा भरतरी गए थे और कैसे रहे थे जयराम जी की उन बेवकूफों को याद रखना चाहिए कि ईश्वर के नाते गुरु के द्वार पर अनकंडीशनर सिलेंडर गुरु के द्वार का कुत्ता होकर भी रहना सम्राट बनने से हजार गुना अच्छा होता है जो चाहते हैं कि गुरु के द्वार पर भी हमारे ईगो की रक्षा हो वे कृपा करके गुरुद्वार पे आना बंद कर दें। तुम्हारे अहंकार की रक्षा कभी नहीं होगी यहां तुम्हारे अहंकार का विसर्जन होगा और तुम्हारा और तुम्हारे 21 कुलों का कल्याण होगा यह गुरुद्वार का लक्ष्य है मानपुरी है जहर की खाए सो मर जाए भगवान रामचंद्र जी गुरुद्वार पे कैसे रहते नंगे पैर भागते गायों के पीछे राजा दिलीप चराने जाते हैं इन को पता ही नहीं लॉर्ड ने ऐसा हमारे देश में ऐसा एक पोइजन फैला दिया कि भारतीय संस्कृति की रीत भात से जो आदमी में महानता आती वो सारे सोर्स कट गए अब तो खाली बाह्य दिखावा और अहंकार जो कहलाने वाले सेठ और धार्मिक है वो भी चाहते हैं कि हमारी खुशामत हो तो हम संस्था में आए और रहें। उनको पता ही नहीं कि राजा दिलीप जैसा व्यक्तित्व जिसके एक इशारे मात्र से कुबेर भंडारी बरसात कर लेता है देवता जिसका अभिवादन करते हैं ऐसा दिलीप राजा रघुवंश में दिलीप राजा रघु राजा संकेत करता कुबेर भंडारी है सोने मोहरों की बरसात कर देता है ऐसा गया है के कितनी योग्यता है इस संस्कृति में और ने इस संस्कृति से विमुख कर दिया और फिर हम लोग पढ़े ऐसे ही तो हमारी मेंटलिटी हमारा चिंतन थिंकिंग हो गया कि यही जगत सब कुछ है और यहाँ का हम जो दुकानदारी में मैनेजर मुनिम बनाकर इधर उधर करके जीते हैं। और बड़े सेठ सेठ चापूसों से हमारी खुशामत होती है अथवा किसी नेता जो हमसे फंड लेना चाहते हैं वो नेता भी हमारे घर आकर रहते हैं दो एमपी ने खुशामत कर दी दो एमएलए ने खुशामत कर दी सौ दो सौ ने खुशामद कर दी तो बुद्धू सेठ समझता के मैं बुद्धिमान हूँ महामूर्ख है वो तेरे को उल्लू बनाकर पैसा लेना चाहते हैं लेकिन सतगुरु तेरे को सत पुरुष बनाकर साक्षात्कार कराना चाहता है तो जो लोग धन का गर्व लेकर आते हैं और धन का गर्व टिकाए रखना चाहते हैं वो गुरुद्वार से फायदा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता उनको जो सत्ता लेकर आते और सत्ता का अहंकार टिकाकर गुरु के द्वार पर टिकना चाहते हैं उनको वो गुरु प्रसाद नसीब नहीं होता है ये जो भी तुम्हारे पास योग्यताएं ये तो कुछ भी नहीं है अरे इंद्र का पद भी कुछ नहीं है ऐसा आत्म पद दिलाने वाले गुरु के आगे तू अपना अहंकार छोड़ दे और अपने नश्वर इन सुविधाओं को और नश्वर अपनी मान्यताओं को आग लगा दे और तू सदा के लिए अमर हो जाएगा सदा के लिए आगों से बच जाएगा नहीं तो चौरासी लाख जन्मों में बार बार आग के लपटे सहनी पड़ेगी मरते तभी भी लपटे सहते हैं काम क्रोध की आगे अंदर लपटे ले ही रही है महाराज गुरु नानक प्रेम बांटते थे आवभगत करते हैं आरंभ में फिर देखा कि अब लोग थोड़े समझदार हुए गुरु नानक ने रुख बदला ऐसा झाड़ देते कि लल्लू पंजू तो बिल्कुल दूर हो गए यहां तक कि नानक जी को कठोर कठोर शब्द कठोर कठोर गालियां बोलनी पड़ी साठ वर्ष की उम्र में तो श्री गुरु नानक ने उग्र रूप धारण कर दिया भाई लहरा सेठ आदमी था देवी का उपासक था नानक का किसी ने दर्शन करा दिया वो फिदा हो गया नानक जी एकांत चाहते बांट दिया जो अधिकारी रहे बाकी के बिखरे भाई लहरा और दूसरे कुछ लोग लगे रहे लगे रहे वाला मर्दाना लगे रहे नानक जी का उग्र रूप कैसा भी हो लेकिन फिर भी सत्यचन सत्यवचन भाई लहड़ा ने ऐसी सेवा की और अपना सर्वस्व लुटा दिया और नानक जी की अंगत सेवा की नानक जी का, का कार्य वो मेरा कार्य गुरु का कार्य नहीं है तो मेरा ही कार्य वो समझो गुरु का अंग बन गया गुरु का अंगत बन गया जैसे हाथ पैर आपके अंगत चीज है ऐसे ही वो सेठ गुरु का अंगत बन गया गुरु ने देखा तूने मेरे लिए सब कुछ लुटा लिया तो मैं तेरे लिए लुटाने में देर क्या करूंगा इधर कर दिया तिलक और आज से तेरा नाम लहना भाई लहना भाई मनस सेठ सुखी आदमी को इज्जत वाले को जैसे बिरला कहते तो बिरला जो छेट ले पति गये ऐसे सिंधी जगत में पंजाबी जगत में भाई भाई भाई, भाई साहब भी बोलते भाई भाई लहना को इतना समर्पित तो देखकर गुरु नानक ने कहा कि आ तू भाई लहना नहीं तू तो गुरु का अंगत हो गया आज से तेरा नाम भाई अंगत सा है और गुरु ने आध्यात्मिक गादी तो दे दी लौकिक गादी भी गुरु नानक ने उसी अंगत के जिम में कर दी भोए सुहाड़ू भूखे मारू थी मारूं करता हरी बजे तो आटल बध आप ताकत नहीं आप शक्ति आप तो पोटला बांधो पोटला बांधी ने क्या सुरक्षित जगह जसो क्या मरवापम तो सहन करवा और एक बार नहीं संसार में जाएंगे तो वहां भी अपमान होता है लेकिन वहां नश्वर चीजों के लिए होता है और यहाँ अपमान अपमान के लिए नहीं होता है मान की वासना मिटाने के लिए कभी अपमान हो गया अथवा मान कम मिला तो तू फिर फिक्र मत कर ये मान पूरी कम मिले तो क्या न भी मिले तो तू ऐसा प्रयत्न कर मेरे गुरुदेव जो बाल्यकाल से सिद्धियां लेकर आए थे गोदाम भर जाता है सीधे सामान से जरा सा ध्यान प्रार्थना करते तो ऐसे महापुरुष को दर दर की भिक्षा मांगनी पड़ी रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता था ऐसी बात नहीं जो संकल्प मात्र से गोदाम भर सकता है वो महापुरुष रोटी के लिए नारायण हरि करने जाए और मेरे को संपत्ति की कमी नहीं थी दिशा के नगर वासियों से पूछो हम भिक्षा पात्र लेने लेकर निकलते नारायण हरी अपने पास जो संपत्ति उसका भंडारा वंडारा साधु संतों में गरीबों मार दिया और फिर रोटी मांगने को निकलते हालांकि हम चाहते तो वहां रोटियों के ढेर रोज लग जाते लेकिन अनजान जगह पे रोटी मांगने जाते और मन को बताते कि देख अब मान अपमान का कैसा असर होता है जब आप ईश्वर प्राप्ति को महत्व तो दोगे उतना ही साधन को महत्व तो दोगे तो कहां कौन सी कमी है उसको आप निकालने को तैयार हो जाओगे तो गुरुकृप एकदम थ्री जैसा काम करेगी मदद करेगी और आप अगर राजी नहीं हैं, तो फिर वो शेर सिंह जैसी हालत हो जाएगी एक लड़के का नाम था शेर सिंह सिंह भी शेर भी दोनों मिल गए दूसरों ने कहा तू शेर सिंह का एका? कोई निशानी तो पता हमसे कम, कम तेरे हाथ पर शेर तो छपवा के आप पागल शेर सिंह शेर सिंह नाम रख दिया वो गया करके मशीन चलती ना हरा रंग बरसाती अंगों पर जो नाम माम लिखते ना शरीर पर चमड़ी पर उस आदमी को हुआ के मैं शेर छपवा दू बोले मेरी बाह पर शेर छाप दीजिए उस आदमी शेर छापने वाले ने उठाई अपनी मशीन धोखा सु बोले क्या करते है बोले शेर की मैं पूछ खींचता हूं बोले शेर की पूछ आजकल तो बिना पूंछ के शेर भी तो अच्छे लगते हैं और लेटेस्ट जमाना है टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है तो तुम बिना पूंछ का शेर थी क्यों फिर उसने आदमी क्या करते बोले शेर की कमर बना रहा हूँ बोले जब पूंछ नहीं तो कमर भी पतली कमर लटकी कमर बोलते और पतली कमर नहीं के बराबर होती है और नहीं करोगे तो भी क्या घाटा है छोड़ो कमर भी का करो पूछ भी का उस आदमी ने फिर कुछ मशीन को जरा सुई भों के नहीं बोले क्या करते बोले शेर का मुंह बनाता हूं जब कमर नहीं और कुछ नहीं तो मुंह भी न बने तो क्या जरूरत क्या फगाटा होता है उनके पंजे ही बना दो शेर के पंजे बनाए तो सुई भों के बोले देखो देखो जब मुंह नहीं है खाने का मुंह नहीं है तो शिकार करने के लिए पंजों की भी क्या जरूरत है तुम ऐसे ही शेर बना दो उस, उस मशीन वाले ने कान पकड़ के एक थप्पड़ मार दी शेर सिंह को कि जा ही <laughs> एक, एक, एक शेर छपवाने की ताकत नहीं जरा सुई भोगवाने की ताकत नहीं और बना तू शेर सिंह नाम रख के और शेर छपवाने आए जब पूछ भी नहीं चाहिए पंजाबी नहीं चाहिए कमर भी नहीं चाहिए उसका मुंह भी नहीं चाहिए तो शेर कैसे छपो हमारा मन ऐसा शेर सिंह तो नहीं होना चाहता है बोलो जरा मान अपमान सहने की तैयारी नहीं जरा साधन भजन की तैयारी नहीं जरा गुरु के वचनों को सत करके जंप मारने की तैयारी नहीं जरा शास्त्र के वचनों को चिपकने की तैयारी नहीं और आप सदा सुख चाहते हैं तो शेर सिंह जैसा हाल होता है चाहता हर इंसान सदा सुख है और जब तक वो चीज नहीं मिली तब तक चाहे कितना कुछ तुम कमा लो अमेरिका से भी दुगना तुम्हारे पास आ जाए बुश क्या सुखी है पूरा जयराम जी की पूरा सुखी है इंद्र पूरा सुखी है बाहर की चीजों को और परिस्थितियों को अनुकूल करके जो पूरा सुखी होना चाहता है वह पूरा पागल है जयराम जी ये संसार तो ऐसा चलता रहेगा कभी धूप कभी छांव, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी मान कभी अपमान कभी तंदुरुस्ती कभी बीमारी ये तो चलता रहेगा जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि संसार चलने वाला चलता रहेगा ये नश्वर नाश को ही प्राप्त हो रहा है शरीर का ये भाव आएगा बीमारी आएगी ये सब आता है आप स्वस्थ रहें, अब वातावरण अनुकूल करें लेकिन उस अनुकूलता में आसक्ति नहीं और प्रतिकूलता से भयभीत नहीं ऐसी अवस्था जब तक नहीं आई तब तक दुखों का अंत नहीं होगा कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं एक बात और समझना व्यापारी जब समझ लेता है कि माल बेचूं घाटा सह के भी माल निकले तो बहुत अच्छा घाटा सह के भी खरीद है उससे भी कुछ कम में ये माल निकले तो मेरी जान छूटे जब घाटा स्वीकार करता है तो घाटा पड़ते हुए भी वो हंसते हंसते माल बेचता है जय राम जी की एक बार स्वीकृति दे देता है ऐसे तुम अंतःकरण से स्वीकृति दे दो कि संसार की जो परिस्थिति आएगी वो शाश्वत नहीं है मेरे को शाश्वत को पाना है नश्वर संसार से यथा योग्य व्यवहार करके अपने शाश्वत में छलांग मारनी है ऐसा स्वीकृति दे दोगे तो तुम्हारा तनाव खिंचाव मोह आकर्षण अपने आप छू हो जाएगा भोग और मोक्ष दोनों तुम्हारे चरणों के दास होकर रहेंगे मुक्ति भक्तों के चरणों की दास होती है भुक्ति और मुक्ति भक्तों के चरणों की दासी होती है लेकिन जो मुक्ति के तरफ चलता नहीं ईश्वर के तरफ चलता नहीं उसके लिए मुक्ति तो एक ख्याल मात्र रह जाता है भुक्ति भी उसको भोग डालती है चाहता है भोग लेकिन भोग से ही वो भोगा जाता है उत्तम भोगता कौन है उत्तम भोगता वह है जो बिना इच्छा के ही भोग उसके इर्द गिर्द मंडारे और जब चाहे तो उपयोग कर ले और जब चाहे तो उसको त्याग कर दे ये उत्तम भोक्ता है ऐसा उत्तम भोगता साक्षात्कार और भगवान का भक्त ही हो सकता है भोग का गुलाम कभी उत्तम भोक्ता नहीं हो सकता है भोग का गुलाम तो भोग का दास है भोग का कंजर है वो तोड़ा तक कई फाका कंजर कंजर पैदा था खंजर पै मरी गया जो भोग का दास है जैसे कंजर जाती होती न <ुंग> जेब काटने के लिए हम किसी की अंगूठी निकालने के लिए बड़ी चतुराई करते हैं और कभी पाल भी लेते हैं पा तभी भी डरते डरते सिसकते सिसकते भोगते हैं और अपने कर्म की खाई खोदते और नहीं पाते तभी भी परेशान होते हैं ऐसे कंजर और कंजरियां तो कई पैदा हुए मर गए फांके की रक्षा ममता की रक्षा मोह की रक्षा ये साधन में रुचि नहीं है इसीलिए मूरख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले ही बिरंची समी ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले फिर भी जब मोह की रक्षा कर रहे हो अपनी मान्यताओं की रक्षा कर रहे हो अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हो तो बड़ा दुर्भाग्य है जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं साधनों की तुम रक्षा कर रहे हो जो तुम्हें आबाद करते उन साधनों में ऐसा प्रीति करो जैसा ये भगवान है पुंडरीकी की ना साधन में साध्य जैसी ही प्रीति करो भगवान नाम का जप करते तो बस जप में प्रीति करो संदेह न करो ध्यान करते तो भगवान में प्रीति करके ध्यान करो सेवा करते तो प्रीति से सेवा करो दिखावटी सेवा नहीं बोझा उतारने के लिए सेवा नहीं अथवा बिल्ला के लिए सेवा नहीं अथवा अहंकार दिखाने के लिए मैनेजमेंट वाला सेवक बड़ा कुर्सी डाल के बैठा है कैम से शू करो कम करो नहीं नहीं सेवा करो तो बिल्कुल सेवक हो जाओ शबरी की नाई एकलव्य एक एकनाथ की नाई पुरानपुरा की नाई तुम जो करो ईमानदारी से करो क्योंकि भगवान सत्य है तुम सच्चाई से करो बिल्कुल कल्याण हो जाएगा तुम ध्यान करते हो रो आता है फिर भी लोग क्या कहेंगे हंसना आता है लेकिन लोग क्या कहेंगे अरे चार लोगों के लिए तो ईश्वर की मस्ती का त्याग कर सकता है तो ये मोह है मीरा के गीत या नृत्य किसी नर्तक ने गायक ने नहीं सिखाए थे मीरा बस रहीदास की आज्ञा मानकर चल पड़ी चल पड़ी जो कुछ होता था ईमानदारी से करती थी लोग क्या बोलेंगे अगर मीरा सोती नहीं तो मीरा देखो कितना साहस एक राजवी कुटुंब की युवती राणी और घिघरू बांधकर साधुओं के बीच में कृष्ण कीर्तन करती आदमी की भी इतनी हिम्मत नहीं बोलो समिति ने इतनी हिम्मत नहीं जितनी मीराए करी मीरा तो स्त्री थी अब तो पुरुष जय राम जी की तो हमने अपने मै को अपने नश्वर देह को मैं माना और इसको इंपॉर्टेंस दिया नश्वर जगत की चतुराही को सर्वस्व माना इसको इंपॉर्टेंस दिया इसलिए हम धोखा खाते ईश्वर पाना कठिन नहीं है पूरा जीवन पाना कठिन नहीं है जीसस होना कठिन नहीं है बुद्ध होना कठिन नहीं है रामतीर्थ होना कठिन नहीं है समर्थ रामदास होना कठिन नहीं कबीर होना कठिन नहीं मदालसा स्वयं प्रभाव और सुलभा की अनुभूति पाना कठिन नहीं है लेकिन इन शत्रुओं से बचना कठिन लगता है क्योंकि इन शत्रुओं को हम खुद पोष रहे हैं खुद सत्ता दे रहे हैं मोह को हम पोसते हैं अहंकार को हम पोषते हैं उसकी सुरक्षा चाहते हैं इसीलिए मुसीबत हो रही है एक मरणियो सोने भारे एक आदमी मरने को निकलता तो सौ आदमी को भारी हो जाता है ऐसे तुम आज से पक्का कर लो कि ईश्वर साक्षात्कार करना है चाहे कुछ भी हो परमेश्वर ही सर्वोपरिय है आत्मा परमात्मा ही सर्वोपरि है और जो परमात्मा सर्वोपरि और लग जाएगा तो जिसको परमात्मा मिल जाता है उसके लिए तो इस लोक का तो क्या चौदह लोगों का भोग उसके लिए तो दास बनकर पीछे पीछे घूमता है एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए उस एक में प्रीति करो बाकी सब सद जाएगा और सब को संभालते संभालते एक का त्याग कर तो सब भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा बुढ़ापे में तो शरीर भी दुश्मन हो जाता है ईश्वर को छोड़कर जो तुमने मित्रों को पाला मित्रों से धोखा खाओगे बिल्कुल पक्का समझ लेना ईश्वर को छोड़कर माया ने सहेलियों का पालन पोषण कर आखुशामत की और एक दूसरे की चमची बन गई वहां उनको धोखा मिलेगा दुख मिलेगा ये प्रकृति का आकाटिक नियम है जो प्रेम भगवान को करना चाहिए वो प्रेम अगर तुमने अहंकार को किया तो जरूर तुम कुछ ले जाओगे जो प्रेम परमेश्वर को करना चाहिए वो प्रेम अगर तुमने पद और प्रतिष्ठा को किया तो जरूर अशांति तुम्हारे अंतःकरण को जलाएगी जो भरोसा भगवान पे करना चाहिए वो भरोसा अगर रुपयों पर अथवा सत्ता पर किया तो वहां से जरूर धोखा मिलेगा जो भरोसा परमेश्वर के जो जो जीवन परमेश्वर के नाते होना चाहिए वो जीवन अगर नश्वर वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगाया तो ये नश्वर वस्तुओं की चिंता के बोझ से तुम्हारा अंतरकण दब जाएगा बिल्कुल पक्की बात है लाखों करोड़ों लोगों के अंतक दबे हुए हंसने का पूरा सामान है फिर भी आदमी रोता है मुक्त होने का पूरा सामान है फिर भी आदमी बंधन में जकड़ा है क्यों बंधन में जकड़ा है कि उल्टा ज्ञान है उल्टे ज्ञान को शास्त्र ने कहा मोह मोह सकल व्याधीन कर मूला ईश्वर पाने के लिए समय ज्यादा नहीं चाहिए तुम्हारे पास जो समय पर्याप्त है लेकिन ईश्वर से विपरीत जाने का फिर काम करते एक दो घंटा साधन भजन करते ईश्वर के रास्ते चलते तो 22 घंटा फिर नश्वर को इंपॉर्टेंस देते हैं तो साधन भजन की जो मस्ती और योग्यता उसको बिखेरने में ही हम लग जाते अगर सतत थोड़ा समय लगे और मूल्य दें सतत का मतलब घर बार छोड़कर ही लगे इतना ये भी जरूरी नहीं घर बार तो छोड़ देते फिर भी जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगते गपशप लगाएंगे घर बार छोड़ दिया इधर से उधर टालम टोली करेंगे सुल्फा फूंकेंगे ये करेंगे वो करेंगे नहीं रोते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हंसते तो ईश्वर के लिए चिंतन करते तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान सुनते तो ईश्वर विषय में बस तदाकर वृत्ति तत्श्रवणम तत्कथनम अन्योन्य तत्बोधनम आपकी बुद्धि ब्रह्ममयी हो जाए ईश्वरमयी हो जाए ईश्वर तो यही है राम ब्रह्म परमारथ रूपा, हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम तक हो जाना ईश्वर को प्रेम होता और दूसरी वस्तु को प्रेम करो तो मोह हो जाता है शरीर को प्रेम करो तो मोह बन जाएगा शरीर को मैं तो मोह है लेकिन आत्मा को मैं तो प्रेम है जयराम जी की कितना आसान है मैं तो मान नहीं है तो शरीर को मैं मानो तो मुंह पर न सारे दुख आते हैं और आत्मा को मैं मानो तो सारे दुख फीक के हो जाते दुख का प्रभाव हट जाता है पंखा घूमता लेकिन फ्यूस उड़ गया तो कितना इसका प्रभाव दुखों का फ्यूस निकालना है तो बस परमात्मा में प्रीति कर दे और देह में देह को मानने की जो वृत्ति है उसको हटा दे देह से सुखी होने की देह से महान होने की बेवकूफी को छोड़ दे काम बन जाएगा अच्छे विचार बहुत मुश्किल से कभी कभार मिलते हैं, गुलाब की कलम कभी कभार कहीं लगी हुई मिलती है बाकी तो बारिश में घास तो खूब अपने आप होता है तो के विचार और पतन के विचार तो वातावरण में मिलेंगे रणभेरी तो सुन सुन के हाँ, आदमी युद्ध में मरने को तैयार हो जाएगा लेकिन जो अंतर के शत्रु से भीड़ उनको मारता है वह महावीर बन जाता है अहंकार को पोचते पोषते तो आदमी कूद भी पड़ता है भैर भी भोग वाह भाई वाह कूदो कूदो कूदो कूदो आत्महत्या कर दिया तो ऐसा हो गया करता है अरे क्या जीना जियो तो ठार से जियो नहीं तो मरना अच्छा दो पांच आदमी ने चढ़ा दिया और छोरे ने टिक ट्वेंटी पी लिया आत्महत्या करके मर गया सुसाइड कर लिया मर गया हर अठारह मिनट में कई अमेरिका में समझदार लोग धनवान लखपति करोड़पति मर रहे ये मरना कोई सारो डे मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो की फिर मरना ना हो जितने लोग आत्महत्या करके मरते उतने ही लोग अगर किसी सदगुरु के पास आकर अहंकार को विलय करते तो आज संसार स्वर्ग से भी अधिक उन्नत होता जितने लवर लवरियों के याद में और मोहब्बत में आत्महत्या कर लेते उतने ही लोग अगर महिला आश्रम में लड़के और पुरुष आश्रम में लड़के लग जाते तो मैं जाने कहां पहुंच जाता देश मैं छोटी कहानी का सुनाकर पूरी करता हूं कथा भोजू गया काशी पढ़ने को काशी पढ़ने को गया काशी का विद्वान आचार्य भोजू के गांव पहुंचा डेढ़ साल के बाद भोजू के बाप ने पूछा कि मेरा बेटा पढ़ता है खाता पीता है मनी आर्डर भेजता हूं छुड़वाता है कपड़े लगते पहनता है अच्छे मज में रहता है बोले खाता भी है पानी पीता भी है कपड़े भी पहनता है मनी आदर भी छुड़वाता है आ, बफ गुलाब भी मनाता है सब करता है सब ठीक है खाली दो बात की कमी है बोझ का बाप अपनी पीठ थापता है आखिर तो मैं मेरा बेटा है बोले दो बात की क्या कमी है बोले अपनी उसको अक्कल नहीं और हमारी बात मानता नहीं ये तो गुरु ने आश्रम बनाया तुम अपने आप में जग जाओ तुम महान हो जाओ इसी गुरु कहीं हड़काया बधवा दे गुरु अगर कभी डांटते हैं तो तुम्हारे बेवकूफी को डांटते हैं तुम्हारे दोषों को डांटते तुम्हारी तो हर रोज महिमा गाते गुरु तुम्हारी तो प्रशंसा करते हैं तुम्हारे लिए तो गुरु ने आश्रम बनाया तुम अपने आप में जग जाओ तुम महान हो जाओ इसीलिए तो गुरु ने आश्रम बनाया वो जमाना था कि लोग आश्रम बनाते और गुरु कभी कभी आते संकेत करते अथवा घर बार छोड़कर गुरुओं के बन में जाते और गुरु के वहां व्यवस्था करते और गुरु से था अब तो गुरु पंखा मंगवाए गुरु लाइट लगवाए गुरु मीटर बदलवाए गुरु ये करवाए गुरु ये करवाए, करवाए रात को गुरु ऑडिट करे के चेला भैया ठीक से है कि नहीं जयराम दीखी इंटर कोम से पूछे कि रसोई बसोई क्या बना कैसा बना खट्टा खारा ज्यादा तो नहीं कंकड़ी वंकड़ी तो नहीं आती चेक करो ये करो इतना इतना गुरु ख्याल करते फिर तुमको डांटते तो कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़े हैं जयराम तो बहुत साची है पर को खत्म करे पी माइंडेड मनस ऐसे माइंडेड के लिए हमने खोला भी नहीं जयराम जी ऐसे माइंडेड आदमी जाओ लेडियां बुला रही है क्लब बुला रहा है उधर ही जाओ बुंदलो पीर ध्यान बुध कि जरा ऐसा वैसा होता ना इसलिए माइंडेड आदमी नहीं आते माइंडेड आदमी को अहंकार का भूत लगा है उस नहीं टिकते राजा जनक जैसा माइंडेड कौन था भरतरी जैसा माइंडेड भिक्षा दे करता है हम क्या उन माइंडेड आदमियों से क्या कम थे क्या कि हम गुरु के द्वार पर बर्तन माँटते अंगुलियों में से खून निकल जाता बाजार में सब्जी खरीदने जाते दो रुपए की यहां हजारों लाखों रुपए का व्यापार करते लेकिन गुरु द्वार की दो रुपए की सब्जी खरीदने जाते डेड मील चलते जाते डेड मील चल के आते नैनीताल की बाजार से लेने जाना पड़ता था नैनी का ताल के जंगल में रहते थे डेढ़ दो मील चलना पड़ता तो जो माइंडेड आदमी अपने को समझते उनके माइंड का इलाज होना चाहिए जयराम जी और हम इलाज नहीं करें खुद ही इलाज करें कि तुम जिस बात में चतुर हो अथवा जो चीजें पाकर तुम तुम सुखी सुखी होना चाहते हो, तुम सुखी हुए कि रोते रहे और तुम्हारा रोना किसने मिटाया? जयराम जी हे माइंडेड hey आदमी तुम्हारा रोना किसने मिटाया तुम्हारा पाप ताप मिटाकर तुम्हें अमर पद किसने दिखाया संतों ने शास्त्रों ने गुरवाणी ने दिखाया कि डिस्को वालों ने दिखाया कि परदेसी चक्काचौन ने दिखाया चरण साध के धोधो पी साध को अपना जी गुरुवाणी में आता है कि हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं तो ये ये बाणी भूल गए तो जब तक हमारा साध्य और साधन में प्रेम तीव्र नहीं होता तब तक थोड़ी सी प्रतिकूलता अथवा थोड़ा सा मन अपमान आएगा साधन धंग श्रद्धा धंग ऐसा आदमी दो पांच परसेंट चला तो बहुत हो गया जय राम जी की ऐसे आदमी को भी फायदा तो होता ही है जितना भी चला दो टका भी चला तभी भी बहुत हो गया उसके लिए बिचारे के लिए नारायणो नारायणों नारायण नारायण जिस दिन भगवान में और गुरु में दोष दिखने लग जाए समझ देना उस दिन तुम्हारा शैतान जोर में है जयराम जी की अहंकार फाका ईगो अथवा अपना अहिक अहंकार ज्ञान जोर में है बड़ा स्वस्थ है तुम्हें पटक देगा और जिस दिन अपना दोष या अपने इतने दिन बीता और बेवकूफी में चले गए और अंत पूर्वक मानता है कि अरे मेरी चतुराई मेरी समझ मेरे को धोखा देती है शास्त्र गुरु और भगवान ही ठीक है उस दिन समझो कि तुम्हारा दैवत्व जता है उस दिन तुम्हारा उत्तराय है देव जागरण दिन है शास्त्र भगवान और गुरु में प्रीति कम हो और दोष दिखे तो समझ लो कि भविष्य में मुसीबत आने वाला है जयराम जी अशांति घर बैठे मिलने वाली है बिल्कुल पक्की बात और गुरु में दोष दर्शन न दिखे और गुरु चाहे तुम में तुम दोष देखो ऐसा आचरण भी करे फिर भी तुमको लगे हा, हा, कितने दयालु हैं जैसे कृष्ण के पास गए सुदामा जी सुदामा जी सारी अपनी गरीबी और कंगालियत का बयान कर दिया श्री कृष्ण ने दुशाला उड़ाया लेकिन लौटते समय दुशाला भी छीन लिया कृष्ण ने कुछ दिया नहीं और सुदामा कहता कि भगवान कितने दयालु हैं मुझ गरीब मित्र पर कलंक न लगे कि ये अमीर मित्र से कुछ लिए जा रहा है इसलिए भगवान ने जो कपड़ा उड़ाया था वो भी मेरा वापस छीन लिया भगवान कितने दयालु हैं समझ लो ऐसा आदमी भगवान को पाने में उसी समय सफल हो गया और जब घर पहुंचे हैं तो सुशीला जो कंगली जिंदगी बिताती थी एक ही साड़ी उसी साड़ी में नहाती और अपने अंग पर ही सुखाती साड़ी बदलने के लिए एक चित्रा नहीं था ऐसी गरीबी में जीने वाली फिर भी सुदामा को कभी नहीं हुआ कि भगवान हम इतना भजन करते तू है जो संसार की चीज के लिए भगवान को या गुरु को चिल्लाता है या कहता है वो तो मानो भगवान और गुरु का अपमान करता है सम्राट तुझे परम पद दे रहा है और तू चवनी मांग रहा है सुदामा की इच्छा नहीं होती थी मांगने की पत्नी ने सिर खपाया गए और जब लौट के आए देखा कि जो कंगालत से जीने वाली सुशीला थी वह महारानी बनी बैठी और महल में ये कैसे हुआ बोले तुमने प्रार्थना की होगी श्री कृष्ण के संकल्प से रिद्धि सिद्धियों ने सब बना दिया सुदामा कहता कि भगवान कितने दयालु है दुशाला छीन लिया तो सुदामा ये पॉइंट सोचता कि भगवान कितने दयालु है गरीब मित्र छीन के जा रहा लेके जा रहा है इस कलंक से बचाने के लिए भगवान ने दुशाला ले लिया जब सारी सुविधाओं खड़ी कर दी तो सुदामा कहता कि भगवान कितने दयालु है कि मेरा भक्त ध्यान भजन से कहीं चलित न हो जाए इसलिए सारी सुविधाएं दे दी तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार चाहे सुख दे चाहे दुख दे हमें दोनों है स्वीकार जब व्यापारी घाटा स्वीकार करके माल बेचता है तो हंसते हंसते बेचता है जय राम जी ऐसे तू अपमान स्वीकार करके चलना चाहेगा तो अपमान में भी तुझे हंसी आएगी और मान में भी हंसी आएगी लेकिन मन मान मोड़े मा तो तो तो तो मान तो बड़ो मानू दिश जाने ये यार याद कर अपनी बड़प्पन दिखाने की आदत जब गहरी हो जाती है तो आदमी सच्ची बड़प्पन का कतलाम करने में भी देर नहीं करता सच्ची बड़प्पन सतगुरु के द्वार पर ही मिल सकती है और जगह जो बड़प्पन मिलती है सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है इंद्रियों का धोखा है देखो राजा भरत्री को कैसी बड़प्पन मिल गई जनक को कैसी बड़प्पन मिल गई शबरी भिलन को कितनी ऊंची बड़प्पन मिल गई नहीं तो शबरी भीलन की क्या दशा रही होगी आश्रम में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं भील जाति की स्त्री जाति की उसके उठाए हुए लकड़ी भी हवन में नहीं लगाई जा सकती ऐसा माहौल था उस समय कितना उसने सह होगा और डटी रही कैसा बड़पन मिला जरा थोड़ो चौथे हाँ तपा कर आदमी की तरक्की होना बड़ा कठिन जिसको हर स्थिति में धन्यवाद दिखता है ईश्वर और गुरु की कृपा के दर्शन होते हैं उसके लिए ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा बेपर्दे हो जाती है राजकुमार साधु बन गए और बुढ़े गुरु को ये साथ जा रहे यात्रा करने को भोजन करके सोए हैं सांप निकला है बुढ़े साधु जग गए जवान साधु शिष्य सोया है साधु पूछा क्यों आया बोले तुम्हारा चेला है लेकिन मेरा वैरी है मैं इसके गले का खून पीऊंगा बोले रुक जा खून की दो बूंद मैं तेरे को दे देता हूँ उसके गले की शिष्य के छाती पर गुरु बैठ गए चप्पू निकाला जरा सा रक्त की बूंदे ले ली शिष्य की आंख खुली फिर देखा कि गुरुजी के हाथ में छुरी है और गुरु बैठे निश्चिंत तो होकर सो गया गुरु ने हंस राजबूटी लगा दी हाथ घुमा दिया नींद आ गई संध्या हो गई गुरु ने देखा कि अब ये खतरे की जगह सोना ठीक नहीं उठो बेटा तेरी थकान रात्रि के नींद में मिटेगा उठो अब संध्या हो गई गुरु चेला जा रहे हैं। उस भूतपूर्व राजकुमार अभी जो साधु बन गया है गुरु पूछते हैं कि बेटा कुछ पूछना है तो पूछ बोले गुरुजी कुछ नहीं पूछ कोई शंका है तो पूछ मैं तेरी छाती पे बैठा था चक्ू लेकर तेरी आख खुल गई थी बोले हाँ तो कुछ पूछना है बोले नहीं नहीं जब मैं गुरु को अर्पण कर दिया तो गुरु जी जो करेंगे पहले के लिए करेंगे लाखों बार मर गया एक बार गुरु के हाथ से मर गया तो घाटा क्या पड़ेगा गुरु ने कहा बेटा तेरा प्रारब्ध योग था सांप तेरे गले का खून पीने आया था मैंने उसको रोका उसने बोला अभी रोक जाऊंगा तो दूसरे जन्म में लूंगा इसलिए मैंने उसको तेरे रक्त की भूमि शिष्य होने लगा कि मेरा समर्पण कम है इसलिए गुरु को अभी मुझे समझाना पड़ता कि ये कारण था नहीं तो जब हाथ गुरु का होता है तो हाथ से थोड़े पूछता है गुरुजी का अंग मैं अभी गुरुजी का अंगत नहीं बना शायद इसीलिए गुरुजी ने मेरे को कहीं संदेह न हो जाए इसलिए गुरु ने मेरे आगे वर्णन किया गुरुजी मैं आपका अंगत हो जाऊं गुरु ने कहा बेटा हो जाऊंगा नहीं हो गया तू तो। जय राम जी की निहाल हो गया देर नहीं होती आपने तो छून लू सुना शेर छे सोई छपय भोको कृष्ण अत्य स्टीकर चोरी दीदे तो काम चाली जाए जयराम सीह का स्टीकर नहीं रहा होगा नहीं तो स्टीकर लगा सकते थे ना उपाय खोजवे नारायण नारायण फिर भी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि घंटे बैठ सकते हैं इतना सुन सकते हैं भाई परीक्षा तो हो जितना आगे बढ़ेगा उतना कड़क पेपर आएगा और आगे बढ़ने से जो कतराता है कड़क पेपर से जो कतराता है वो आगे बढ़ने से भी रह जाता है जय राम जी की नारायण नारायण को बहुत डर लगता मिले ऐसा खूब ध्यान रखते थे गुरुजी मौका खोजते तो प्राय मिलता नहीं, फिर भी हम रहते थे डीसा सिद्धपुर में शिवलाल को मैंने बताया कि गुरु गुरुजी आए चलो शिवलाल दूसरे साधक दो जीप कार करके भागे गुरु जी के दर्शन करने गुरु ने देखा आशारा में क्या इधर जलनीति करते थे दिया तो नकल है ये तो नकल है फिर तो जो शुरू हुआ ग्रुप की कृपा ऐसा गुरुजी ने ततड़ाया ऐसा ततड़ाया कि शिवलाल को मेरे गुरुदेव के प्रति वैराग्य हो गया कि हमने तो कहीं दर्शन कराता ऐसे जिंदे हैं भगवान लंबी आयुष दे हो गई थी कि कोई कारण नहीं इतना अपने भक्तों के बीच और बापू इतना काम कर रहे हैं और फिर भी कोई कार कोई ऐसे ही इतना फिर बार -बार मेरे तरफ देखे शिवलाल के मोडाऊ पर करछली पड़ी न थी और बिल्कुल उसी उत्साह सेवा बापू ने हे लाली इला लीधा एवा लीधा के अजी सुधी शिवलाल याद रखे तो पाछो वही लेकिन शिवलाल को फिर पता चला कि सोनार अगर दया करता है तो सोने में से गहना पूरा नहीं बनता है कुंभार अगर मिट्टी पे दया करे तो मिट्टी मिट्टी रह जाती घड़ा नहीं बनता शिल्पी अगर पत्थर पर दया करे तो पत्थर की मूर्ति से भगवान नहीं बनता ऐसे गुरुदेव अगर दिखावटी ये दया रखे जैसे माँ बाप दया रखते ऐसी गुरु दया रखे तो जीव में से ब्रह्म नहीं होता है और गुरु जैसी दया दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है गुरु दया रखते नहीं और गुरु जैसी दया कहीं मिलती भी नहीं आश्चर्य है। ये प्रश्नवाचक है गुरु जैसा दयालु और हितेशी पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं गुरु और ईश्वर के जैसा कोई दयालु नहीं कोई हितेश नहीं और गुरु दया करते ही नहीं ईश्वर दया करते ही नहीं जय राम जी की जिस अर्थों में आप दया चाहते हो कि मैं भी बना रहा हूं और मेरा भी बना रहे मेरा अज्ञान भी बना रहे और मेरा ईगो भी मना रहे इसमें गुरु दया खाते ही नहीं जयराम जी की भूलना पड़ेगा और फिर गुरु ऐसी दया करते कि तुमको ऐसा अमर पद दे देते हैं कि गुरु अपने से भी तुम्हें सवाया बनाने के ख्वाब देखते रहते हैं कितनी दया है। अपना ब्रह्म सुख ब्राह्मी अनुभूति छोड़कर तुम्हारे हालचाल में तुम्हें आनंद रहे उत्साह रहे प्रसन्नता रहे तुम्हारे साथ खेलने में लग जाते हैं जैसे कोई सम्राट बच्चों के घरौंदे बनाने के खेल में लग जाए तो कभी न कभी बच्चे भी सम्राट पद को पहचाने ऐसे ही गुरु अपना ब्रह्म पद छोड़कर ये लो ये दो इसको लो इसका दिया है दिन रात ये सब खेल खेलते हैं ये कितनी दया है जयराम जी की नहीं पढ़ू शू तमें आलि न हूँ आलवाना था धन तुम्हारा स्वर वो अपना धन छोड़कर गुरु बने तन तुम्हारा हर मास का वो अपने तन को भी हर मास का मन मन तुम्हारा चंचल तुम्हारे पास देने को ऐसी कौन सी चीज है के गुरु छह तुम्हारी पर शिवाय जैसी कृष्णा फिर भी तुम्हारे अंदर संभावना है बहुत ऊंची और तुम नाहक संसार बथी में पच रहे हो ये गुरु जानते पचने की आदत पड़ गई तो पचने वाले को पता ही नहीं कि हम पच रहे हैं जैसे झुपड़ में आदमी रहते ना वहां आप बड़े घर में रहने वाले लोग जब झुपड़ पट्टी में जाते हैं तो उनको दया आती कि ये भी कपड़ा धोया हुआ कपड़ा पहनना सीखे ये भी ब्रश करना सीखे दातुन करना सीखे ये भी अच्छे मकान में रहना सीखे आपको दया आएगी लेकिन उनको तो हैबिट पड़ गई आपको लगेगा कि बेचारे कितने लाचार हैं कितने दुखी है लेकिन उनका मन वही सेट हो जाता और उनको वही मजा आने लगता जब वो उस गंदगी की, की गंदगी जाने और उत्तम जीवन जीने की तत्परता करेंगे तभी आपकी दयालुता काम आएगी वरना तो आप उनको मकान में रख दो वो मकान दस हजार रुपए पगड़ी पे बेच के सट्टा करके फिर झोपड़पट्टी में चले जाते हैं ऐसा भी तुमने हमने देखा जयराम जी तो जिसको आदत पड़ गई उस गंदगी झोपड़ में गंदगी में रहने की उसको देखकर जो सफाई में रहता है उसको दया आती है और गंदगी वाला गंदगी छोड़ने की तैयारी ना करे तो सफाई वाला क्या करे ऐसे देहर की वो शरीर पट्टी तो इतनी खतरनाक नहीं यहां तो हाड़ है मांस है, है, मल मूत्र है लीट है थूक है पित्त है कफ है उसमें रहने की पुरानी आदत है की हूँ अमथो भाई <laughs> और जो शुद्ध बस्ती में आत्म परमात्मा में रहते उन पुरुषों को दया आती है और आपको बताते कि भाई आई कई नथी तू जाग जागी ने जो नारायण नारायण नारायण ओ, ओ, ओ, ओ, ओ तुलसी के पत्ते बांटने की तैयारी भगवान में प्रीति ऐसा, ऐसा ही भगवान के स्मरण में प्रीति अभी तो प्रतीक्षारूपी ही तप भी हो रहा है जब भी हो रहा है ध्यान भी हो रहा है मधुर मधुर पक्का निर्णय का दो जैसे ने पक्का निर्णय किया था कंगाल लड़के ने राष्ट्रपति होने का निर्णय किया और राष्ट्रपति हो गए ऐसे हजारों राष्ट्रपति पदों से भी ऊंचा पद है आत्म पद तुम आज ही पक्का निर्णय करो कि आप काम करूझे बोलो दर रोजे रिपीट करो जो तो गम्य तेम भाई गुरुओं नो अनुभव थे मारो अनुभव मारे करवो दुनिया का बनकर देख लिया अब भगवान का बन के कुछ भी हो जाए बिल्कुल आसान राष्ट्रपति की कुर्सी तो जड़ है वो पूरा व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ा, और भगवान तो चेतन है व्यक्ति थोड़ा पुरुषार्थ करते भगवान हजार गुने कदम आते, तू एक कदम कदम चल वो हजार कदम आता है कुर्सी तो मिलकर मिट जाती है और वो मिलकर कभी नहीं मिटता है दृढ़ निश्चय करते बस मेरे को तो साक्षात का रोज सोच रोज लिख स रोज बोल स सा, अथवा साक्षात्कार स मना साधना शामना मना साक्षात्कार से स्नेह करो प्रभु तूने हमें पसंद किया है इसीलिए प्रभात के साढ़े पांच बजे से साढ़े नौ तक हम इस सभाओं में इस पर चुपचाप बैठ पाए मानो हमारा आखिरी जन्म है अगर आखिरी जन्म नहीं होता या तू हमें पसंद नहीं करता तो हम इस जगह पे पहुंच भी नहीं पाते टिक भी नहीं कर पाते अभागा आदमी पापी आदमी इतना पुण्य स्थल पर लौंग समय तक नहीं बैठ सकता नहीं सकता उसका मन, टिकता भगा कर ले जाते हमारे पाप इतने नहीं कि हमें भागा के ले जाए और ये तेरी रहमत है प्रभु तारी दया से मारा वालुरा मारा गुरुदेव तारी कृपा बोलो हृदय पूर्वक बोलो तो आप ध्यान आपे तारी कृपा तू थो तो नहीं कंटार तो छूटा छेड़ा नहीं छेड़ा तो। कर तो भगवान हमको नहीं छोड़ते और सदगुरु नहीं छोड़ते और धर्म हमें नहीं छोड़ता बाकी सब लोग छोड़ देते दोस्त भी छोड़ देते हैं, लेडी लेडा भी छोड़ देते हैं। भगवान हमको नहीं छोड़ता गुरु नहीं छोड़ता और धर्म नहीं छोड़ता जो तुम्हें नहीं छोड़ते उनको तुम कभी छोड़ने की कोशिश मत करो, बेवकूफी न करना हे भगवान तू हमें कभी नहीं छोड़ता तो हम भी तुझे कभी न छोड़े हे गुरु तू हमें कभी नहीं छोड़ता तो हम तेरे साधन को और तेरे कृपा को कभी न छोड़े हमें फाकार मोह कई बार दूर ले जाता है छुड़वा देता है लेकिन फिर तू संभालता है हे इतहार डोले गुरु जी बने बाजू दई दूध मारी नावड़ी दरिया मोले गुरु गुरुजी। बन्ने थी थी थी तार तार जोरे जोरे मगर छे मोटा नथी पड़ता है मुझ विखुटा मने छे जबरा जो गुरुजी तार जो कोई मोह तो, कोई वक्ते वक्ते तो अहंकार मन मूंजवे सुविधाओ मतावे तो कोई पोता मने छे। कोई पार्की पंचायत मने मने कोई कोई कोई पंचायत परेशान करे छे। तो साधना अहम पांगरी ने वक्त स्वार्थी भाव मने तारा स्नेह वंचित करे छे। तो कोई करते अहंकारी भाव मैंने ओगड़ी जाए ओ मारा वालूडा ईश्वरम शरण गच्छामी ज्ञानम शरण गच्छा प्रभुम शरण गच्छामी अहंकारी और फाका नी शरणे तो विनाश थी गर्बादी थी वही पंजा सठ टका बाकी जो बच्चो है तहसी मर्जी लाखों जन्म हमने मन के विकारों में बर्बाद कर दिए हैं मन की मान्यताओं में इस जिंदगी को भी खपा रहे हैं अब प्रभु तेरा पारा मीठा लागे जो तू चाहता है वही हो तू जीवात्मा की मुक्ति चाहता है तू जीवात्मा का पूर्ण विकास चाहता है तेरी मर्जी पूरण हो तमारी मर्जी हे गुरुदेव तमारी मर्जी हे मारा देव तमारी मर्जी मारी मर्जी नहीं मारी मर्जी, तो बार मार मारी मर्जी तो मने मार मैं मारी मर्जी मर्जीए तो मने जन्म मृत्यु म धकेलो मारी मर्जी मर्जीए तो मैंने मृत्यु शरणे चौरासी लाख जन्म म धकेलो हम तारी मर्जी पूरण हो मारा गुरुदेव मारा आत्मदेव मारा इष्ट देव शराबी दूसरे को शराबी बनाता है ऐसे मुक्त आदमी दूसरे को मुक्त बनाता है भगवान दूसरे को भगवान मैं बना देता है भगवान तेरी मर्जी पूर्ण हो अहंकार की मर्जी पूरी नहीं हो मेरी वास्तव की मर्जी पूर्ण न हो तेरी कृपा की मर्जी पूर्ण हो हे गुरु कृपा तू सदैव मेरे हृदय में निवास करना हे गुरु कृपा हे गुरु भक्ति मेरे दिल को कभी मत छोड़ना अगर गुरु कृपा और गुरु भक्ति दिल में नहीं तो अहंकार और वासना ही कब्जा कर लेती है भगवान और गुरु नहीं तो शैतान और हेवान दिल को नचा लेता है हे दिल भर तेरी मर्जी पूरण हो हे मारा वालुड़ा हे मारा कानुड़ा हे मारा इष्ट देव ईमानदारी से प्रार्थना कर दू ये भी तू दया करना ईमानदारी से तेरी कृपा को समझ सकू इतनी भी ईमानदारी नहीं रही था में अब तू कृपा कर प्रभु मेरे अहंकार ने मेरे मोह ने मुझे, मुझे बर्बाद कर दिया मुझे पता ही नहीं चलता तेरी मर्जी पूरन हो, हे मुक्ति दाता, तेरी मर्जी पूरन हो, हे भक्ति दाता, तेरी मर्जी पूरन हो, हे विश्व का दाता तेरी मर्जी पूरन हो हे मारा वालुड़ा हे मारा तारणहार हे मारा परमेश्वर तू हाथ झाल जे तू पकड़ पकड़जे मने छोड़ी दे देते तो नही मरा अहंकार हवाले छोड़ी दे तो नहीं मारी चतुराई ना नवाले मने छोड़ी दे तो नहीं मारा वाला तू तारी कृपा दोर मजबूत करजे मारा देव मारी श्रद्धा दोर पाकी कर जे मारा प्रभु रत, रत प्रभु आइयो पर तो शरणा है साधक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए शरीर की भक्ति तो बहुत जन्मों तक किया कोई शरीर साथ में नहीं रहा नश्वर संबंधों की भक्ति बहुत जन्मों तक किया कोई संबंध शाश्वत नहीं अब तो शाश्वत तेरी भक्ति तेरा ध्यान और तेरा ज्ञान दरिया मोले डोले गुरुजी मने भव सागर थी तारजू की कृपा तुम्हारा हृदय द्रवीभूत हो रहा है मोहम गलती हमें जो रंग मिलाओ मिल जाता है